सबसे प्रमुख वो प्रमाण माना जाए एक दूसरी दृष्टि से बता रहा हूं वो प्रमाण माना जाएगा जो हमारे को कृत कृत्य कर दे तृप्त कर दे हमारी सारी भागदौड़ को समाप्त कर दे किसी को बता दिया केला फल इतना अच्छा होता है मीठा होता है ऐसा ऐसा पुष्टिकारक होता है ऊर्जा देता है बता दिया और बिल्कुल ठीक बताया सबसे प्रमुख है वो वैसे हम जान नहीं पाते कि के केले के क्या गुण है भले ही हम खाते रहते हैं हमको पता नहीं लगता है पूरा वैज्ञानिकों ने अन्वेषण करके बता दिया ये ये तत्व है लेकिन ये जानने के बाद में क्या इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया जो प्रमाण हमारा प्रयोजन पूरा सिद्ध करे वो सबसे प्रमुख है एक दृष्टि यह है वैज्ञानिकों ने बताया केला खाने से पुष्टि आती है फिर हमने प्रयास किया खरीदा लिया देखा प्रत्यक्ष किया और फिर खा भी लिया और उसका अनुभव भी कर लिया शरीर में ऐसे ऐसे पुष्टि आती है तो न्याय दर्शन कारण वासेन भाष्य इस बात को संकेतित किया कि केवल शब्द प्रमाण प्राप्त करके व्यक्ति कभी रुकी नहीं सकता तो शुरुआत है उसकी गति करना शुरू करेगा साधना करना शुरू करेगा उसके बाद में जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगा तब तक, तक वो प्रयत्न करता रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा इस दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे मुख्य है जिस दिन प्रत्यक्ष हो गया उस दिन समाप्त तो उस दिन वेद का कोई प्रयोजन नहीं है हमारे लिए जिस दिन ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया जिस दिन मुक्ति में चला गया व्यक्ति उस दिन वेद का क्या प्रयोजन है किस प्रमाण के अंदर है तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान के अंदर सबसे अधिक गलती की संभावना है हमारी इस दृष्टि से शब्द प्रमाण सबसे मुख्य है ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ये प्रमाणों का उपयोग हमको करना ही है प्रमाणों का उपयोग से करें आपको चाहिए कौन सा प्रमाण उपयोगी उपयोगी है है कितना है। अब आगे हम ज्ञान के ही विविध क्षेत्र ज्ञान कितने प्रकार का होता है हमने देखा किस तरह से प्राप्त होता है वो भी हमने देखा और ज्ञान किसका हमको प्राप्त करना है क्या उसके मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे आज जो विषय आपके सामने रखा उसमें किसी को कुछ पूछना हो कोई बात स्पष्ट रही हो तो पूछ सकते हैं रुकेंगे माता जी प्रत्यक्ष कैसे बड़ा हुआ उसका उत्तर इतना ही बिल्कुल ठीक है उस दृष्टि से आप तो प्रदेश सबसे बड़ा है लेकिन हम केवल आप तो प्रदेश के ऊपर तृप्त नहीं हो सकते प्रदेश तो हमारे को संतुष्ट नहीं कर सकता वेद में लिख दिया रसो वही साहब उपनिषद में कह दिया वो आनंद युक्त है पूर्ण है उसको प्राप्त करके व्यक्ति आनंदी हो जाता है इस, ये सुन लिया ना आपने शब्दोपदेश बहुत बार सुन लिया आपने भी मैंने भी सुन लिया तो क्यों नहीं हमारी तृप्तिया हो गई वो शब्दों आप तो प्रदेश समर्थ ही नहीं है हमारे को तृप्त करने के लिए उसकी मुख्यता इसमें कि वो ठीक ठीक बता देता है हमारे को ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी ठीक ठीक बता देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन उसकी यह सामर्थ्य नहीं है कि हमारी गतिविधि को समाप्त करते रोक योग दर्शन व्यास भाष्य के अंदर उन्होंने एक बात लिखी जब तक हम सुनी पड़ी बातों का एक अंश प्रत्यक्ष नहीं कर लेते तब तक उसके प्रति दृढ़ विश्वास दृढ़ बुद्धि पैदा ही नहीं हो सकती आपने बहुत सारी बातें सुनी यहाँ पर लेकिन एक भी चीज का प्रत्यक्ष करके नहीं देखा शांति से हमको यह सुख मिलता है एकाग्रता से यह सुख मिलता है संसार से हटने ईश्वर की तरफ आने से यह सुख या आनंद हमको मिलता है इसका एक अंश भी अगर हमने नहीं जाना जी के इतने उपदेशों उसमें से एक भी चीज को हमने अगर नहीं उतारा तो हमको दृढ़ विश्वास हो ही नहीं सकता शक्तो के तो के ऊपर विश्वास होने के लिए भी उसका कुछ न कुछ प्रत्यक्ष हमारे को जरूरी है पहले एक चीज का हम प्रत्यक्ष कर रहे उनकी छोटी सी बात का प्रत्यक्ष कर रहे हमको हो जाए हाँ जैसा इन्होंने कहा ऐसा किया तो ये परिणाम मिला अब उस उपदेश के प्रति भी दृढ़ता तभी पैदा होगी इस प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं तो कुछ नहीं सब यह काल्पनिक लगेगा और जो व्यवहार में नहीं लाते या प्रयास नहीं करते उनको सब काल्पनिक ही लगने वाला है थोड़े दिन में बहुत बोझ लगेगा वो जैसे गधा अपने ऊपर बोझ होता है उसको भार लगता है वो भारी लगेगा उसको और उस भार से परेशान होकर के छोड़ देगा ये सब बकवास चीज है ऐसा ही होने वाला है तो एक दृष्टि है मैं शब्दोपदेश की को कम नहीं कह रहा हूं बिल्कुल है पूरा उसमें कोई बात ही नहीं तीनों जरूरी है इसीलिए तो तीनों बताए जा रहे हैं ये आपकी समझ को देखने के लिए मैं अलग अलग कौन से से से चीज़ बता रहा हूं। किस किस दृष्टि दृष्टि क्या मुख्यता किस किस से किस मुख्यता किसकी किसकी है है को जो है कि तलवार का मैं तलवार काम आए जहां काम आए सुई हाँ, तो ये तो सुई की अपनी महत्ता है तलवार की अपनी महत्ता है अलग अलग दृष्टि से है इसी का महत्व तो कम नहीं करे हाँ आप पूछ रहे थे कौन हाँ जी। आपका प्रश्न यह है कि आज हम संसार में देख रहे हैं बहुत व्यक्ति उपदेश कर रहे हैं आप तो के रूप में है या गुरु के रूप में बहुत सारे हैं हम किसको ठीक माने इसका उत्तर इसी बात में छुपा हुआ है जो आपको आपदेश तो की परिभाषा बताई योगदर्शन भाष्य के अनुसार है ये कि जो आपपदेशा तो है उसका प्रत्यक्ष और अनुमान है या नहीं है उसका नहीं है तो वो जिसकी बात कह रहा है क्या उसको प्रत्यक्ष और अनुमान था एक फिर भी हमको हो सकता है पता ना लगे वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी को प्रत्यक्ष अनुमान था प्रत्यक्ष था वो उनकी कहीं भी बात ही तो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए फिर स्वामी दयानंद जी ने जो पांच कसौटियां बताई हैं वो हमको देखना होगा वेद के अनुकूल है या नहीं सृष्टिक्रम के अनुकूल है या नहीं अब ऋषियों के अनुकूल है या नहीं अपनी आत्मा के अंतकरण के अनुकूल है नहीं आठ प्रमाणों के अनुकूल है नहीं ये हमको कसौटी कसनी होगी जिसको सत्य ज्ञान प्राप्त करना है वो एकदम नहीं आता ऐसा कर ही नहीं सकता बहुत कसौटियां कसनी पड़ती हैं जगह जगह संदेह आएंगे इसीलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है आंख मूंद करके नहीं कर सकते ठीक है ये कह रहे हैं महाराजी है ये कह रहे हैं ठीक है तो कहीं भी चला जाएगा ये दुनिया भटक रही है सारी इसीलिए तो जान के अंदर महत्व नहीं करते कसौटी कसने के अंदर महत्व नहीं देते तो ऐसा ही होगा तराजू ही हमारा ठीक नहीं है तो तोलते रहो कुछ भी मेहनत करते रहो कितनी भी गलत गलत आएगा पहले तराजू ठीक होना जरूरी है पहले कसौटियों का हमको जान जरूरी है इसलिए कक्षा के ये प्रमाण का बताया जा रहा है कोई आपको कह सकता है योग साधना के अंदर इन प्रमाणों का तर्कों का क्या क्या जरूरत है इनकी ये तो केवल शाब्दिक ज्ञान है चौथा ज्ञान है इससे क्या होने जाने वाला है ध्यान कीजिए भक्ति कीजिए सब कहते ही है ऐसे लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए शुद्ध मार्ग पर चलने के लिए ये प्रमाण और तर्क बहुत जरूरी है नहीं तो हम भटक ही जाएंगे सारी दुनिया भटकी भी है इसी तरह से तो समय हो गया समाप्त करेंगे कल पूछ लेना तो सीधे बैठ करके तीन भार प्रण्वनि करेंगे मन में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे मैं प्रमाणों का ठीक ठीक उपयोग करके उचित उपयोग करते हुए अपने सत्य असत्य के निर्णय को शुद्धतम बना सकूं और अपने लक्ष्य मोक्ष की सकूं। मेरे साथ साथ तीन बार प्रणव ध्वनि आप तो बताइए आप बताइए पति पति को